धनुष शब्द हो गया था चक्षुर हविष भी हो गया पहद सुपम हो गया था हो गया था नहीं बात है, चक्षु शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप सिद्ध करो चक्षु शब्द का द्वितीय बहुवचन पुस्तक नहीं ढूँढ़ना कहीं पुस्तक देखकर पुस्तक खुला है तो बंद करो पुस्तक हाँ रूपचंद्रिका पुस्तक नोटबुक ढूंढना नहीं लिखना नहीं आता तो सीधा बैठ करके ध्यान करो हम देख कर हमको पता चल जाएगा कौन किसको आता है किसको नहीं आता है सीधा बैठ कर ध्यान करो एकदम सीधा बैठो आंख बंद करके ध्यान करना पड़ेगा इसलिए कलम को, को लेकर नोटबुक नोट लगा करेंगे बढ़ जाए ऐसा नहीं सीधा बैठो ध्यान करो ने... क्या जरूरत है आंख बंद करके सीधा बैठो थोड़ा ऊँचा जितनी शारीरिक ऊंचा सीधा रहे इधर उधर देखना नहीं सिर सिर नीचे नहीं ऊपर रखो आँख मंद कर बैठो जो उनका जो लिखा हो ले आओ अलग से बुलाने नीचे क्यों देख दो जो उनका नहीं ध्यान ऊपर से बैठो पता चलेगा पहले ही सूत्र लगे जस श्री सर्वनाथ आना उसके बाद नूम करने के लिए सूत्र को ये है नपुन सजस् झलो चाहो सर्वनाथ से नुम होगा नुम होने पर दीर्घ होने के लिए चक्षु में उकार को दीर्घ करने के लिए सूत्र शांत महत सीय और चक्षु के सकार असिध है दीर्घ होने के बाद नकार को अनुसार करना है क्या सूत्र आगे चक्षु के सकार को सत्व करने के लिए सूत्र है नोम विसर्जन सर विवाही सत्य हो जाएगा का दीर्घ के सूत्र से हुआ चक्षु में उकार का शांतवनता न कहाँ से आया न और सत्तों के सूत्र से नजन व्यवहार आगे हो पहपुंस सुपुंस प्रातिपेदिक शोभन पुमा न शोभन पुमांसो यस्म कु तत्कूल सुपुम सुपुंस है प्रातिपेदक सुकालय के सूत्र से समो नपुंस अपुम से के सकार का लोप करने के लिए समय तुल क्या बजेगा सुपम सुपम बनिया औ पर औ को सी करने के लिए सूत्र है नपुंसकाच औू को सी हो गया सुपुम सकरे, ई मकार को अनुसार करने के लिए कोई सूत्र है मनसा लगे जाएगा मनसा नहीं लगेगा क्या लगेगा नश्चा प्रधान से तो उत नकार को करेगा मौका करेगा ना तो किंतु पदारंथ कहा गया ना पश्चा हाँ पदांत है पदारंत नहीं है किसे नहीं सुपतिक अंत पद पदसंख्या नहीं है जस और आया पदसंज्ञा नहीं हाँ मौका रद के अंत में नहीं ठीक है हो जाएगा नपुंस क्या बन जाएगा सुपुंस नच्चा पूजा चलिए अनुसार सुपन सुपुंस सागर ई सुपुम सि क्या बनेगा जस सिर्वनाथ सी, सी सुपुम सागर ई सुप सि होने पर फिर नुम करने के सूत्र से हैं पुंसुअुंग लगेगा पुंसुअुंग क्या करता है असुंग करेगा सर्वनाथ पर पुंसुअु तो क्या हो जाएगा पुंस के सकार हो जाएगा अस तो क्या बनेगा सुपमस क्या बनेगा सुपमस सुपमस होने पर हो नुम होगा कैसे तरह नपुर से जल से नुम होने के बाद पुमा के आकार को दीर्घ करने के लिए सूत्र है कैसे तरह शांत महतो सुपमांस अगर ये है सुनाकार अनुसार नश्चा प्रदान छी सुपमानसी क्या बनेगा सुपमानसी बोलो रूप सुपन सुपुंसे संबोधना तृतीया में क्या प्रातिपदिक शुपुन है सगर टा मिला देना क्या बनेगा सुपुन सा भ्याम में सुपुन सगरे भ्याम सकार का सयां तो लुप हो जाएगा क्या बनेगा सुपम भ्याम मकार के अनुसार होगा ना नहीं मुँह क्यों नहीं होगा तदंत नहीं मोहन अनुसार प्राप्त है या नहीं पदार्थ है अनुसार से प्रशन कर फिर वहीं हो जाएगा सुपम भ्याम क्या बनेगा हाँ शुरू से बोलो सुपम सुपुम से दस शब्द है अदश आगे सु पर लोप कने के लिए कोई सूत्र है अदस गया चाह अदशोप लोप चा। लोप के लुक बलवान है लुक हो जाएगा सम नप लुक हो जाएगा सकार गुरुत्व विसर्ग हो जाएगा क्या बनेगा अद्वेचन अद आने पर अदश आगे आउ नपुस का चलागेगा नहीं लगेगा क्योंकि क्यों नहीं लगेगा क्यों नहीं लेगा नपुंसकाच आधा शांत है इसलिए नपुंस काच किसलेगा ये तो शांत है कोई शांत दांत के लिए कहा गया नपुंसकाच लग जाएगा तेजा दिन आम लगेगा अत गुण पर पहुँच जाएगा तो क्या अदो, अदो अगरे ए, अगरे ई ई हो मानेगा अध अद शोषे दादू दरकार कह जाएगा ए हो जाएगा क्या क्यारे बनेगा अमो अदस अग्रे जस सर्वना तेना पद अग्रे इध अग्रेन पर अद हो जाएगा अदे बने जाएगा अदेने पर ए तहवानी क्या सूत्र बहुअन इ हो जाएगा तो क्या क्यार बनेगा जाए अमून नहीं नहीं यहाँ नपु होगा हाँ नहीं अद से पहले नुम करना है अदश है ना अदश अत्यधा दिना उत्तर पूर्व पर अद हो गया जस सर्वनाम स्थान है तो यहाँ नपुं सक से जल से से नूम हो जाएगा अजंत है ना तो नुम होने के बाद दीर्घ करने के लिए सूत्र है सर्वनाम स्थाने चार संबुद्ध सर्वनाम स्थान क्या तो अदाहि बन जाएगा क्या बनेगा अदानी होने के बाद अधाद क्या बनेगा अमोनी अध अमो अमोनी द्वितिया में अवशेषम पुम्ब तृतीया में क्या बनेगा अमुना अमुना कैसे हो गया अधश अग्रटा घी संज्ञा हो जाए अमुना कैसे हो जाएगा अधश अग्रटा घी संज्ञा कर दो अमुना बन जाएगा अत अतौने पहले अत्यदाद नाम अतौने पर रूप करो अधगरे होने पर सूत्र लगे अधम अध से दादू दोम मुत्त नमूने सूत्र नमूने क्या करेगा आंगो न स्त्रिया में लगेगा क्या सूत्र आंगोना स्त्रिया में ना लगाने के लिए मुत्त नहीं होगा तो ना हो जाएगा तो अमु ना बन जाएगा अंको ना हुआ कि सूत्र से घी संज्ञा के सूत्र से घी संज्ञा कब होगी मुँह करने के पहले या बाद में पहले हो जाएगी संज्ञा नहीं, नहीं मुँह होने के बाद तो अमु क्या बनेगा अमुना भ्याम में अमु भ्याम अध भ्याम है तेदाराम अत गुण पर रूप दीर्घ अदा भ्याम बनने के बाद अध फिर 20 में 20 अध तो हो गया 20 बीस अतोभी लगेगा क्यों नहीं लगेगा बोलो रुको जिसको पूछेंगे क्यों नहीं रखो 20 गया ऐसा नहीं होगा क्या सूत्र ने दम अधिस ऐसा नहीं होगा तो रूप बनेगा क्या रूप बनेगा अद अगर बीस बहुचंदी झाले तो जैगा अदी हो जाएगा फिर ए तो ये बहुचन क्या बनेगा रूप आमी भी चतुर्थी में स्मे अमु भमि भ्या पंचमी आगे श्य अमी श्याम आगे हलता न पुषक लिंग हो गया शिंग प्रकरण हो गया छेलींग मालूम छे है छिंग के हो गया अजंत में तीन है, हलंत में तीन हाँ तीन लिंग है अजंत हलंत मिलकर से हो गया अथा अव्ययम् स्वरादि अव्ययम ये संज्ञा सूत्र है क्या संज्ञा करेगा अव्यय संज्ञा करेगा किसके स्वरादि को और निपातिक स्वरादि में स्वरादि गण में जितने शब्द है सब अव्यय और निपात संज्ञा करने के लिए कोई सूत्र आया है निपात का जाना चादय सत्य प्रादय और भी निपा करने वाले जितने निपा हो अव्यय हो जाएंगे स्वरादय निपाता से संख्या संज्ञा से संख्या हो जाएगी स्वरादम में क्या क्या, क्या शब्द में दे दिया एक एक कर शब्द दिया है सब का अर्थ भी दिया है स्वर अंतर अंतर रेप है ऐसा में रेप है पातर पुनर्सनोतर ये सब है स्वर स्वर्ग परलोक के लिए अंतर मध्य के लिए प्रातर क्या है सुबह सन उत्तर है अंतर्धान होने के लिए सन उत्तर उच्च ही उच्च अर्थ में महान नीचे ही निकृष्ट अर्थ में शनि धीरे धीरे शनि क्रमश क्रियामान दिए ऋधक है ऋधक है सत्य के लिए रिते का अर्थवर्जन है युगपथ एक साथ एक काल में आरात दूर भी है समीपत दूर न पृथक अलग है यह काल जो चला गया यहा आने माले दिन के लिए दिवा दिन है रात्रो ऐ अव्य रात्रो अलग भी बनेगा ये अव्य है रात्रि रात्र में सायम सायंकाल चिरम दीर्घ काले, काले मना, इस थे, मना के कारत है स्वर्प अर्थ है मनाके और ईसत दोनों बराबर है जो सम जो सम हो गया सुखम है तूष्णी में कार चुप रहना तूष्णी बहिष् बाहर अर्थ में अवश्य है है की बाहर अर्थ में समय है समय है समीप अर्थ में निकषा भी समीप प्रथम स्वयं तो अपना स्वयं वृथ्ता है मालूम है सौ व्यर्थ नक्तम है रात्रि के लिए नये निषेध के लिए हे तो एक शब्द है अवेद निमित्त के लिए ईदा प्रकाश के लिए स्पष्टता के लिए स्पष्ट अध्या है अध्या स्पष्ट और निश्चय की अधा स्वामी का अर्ध है निंदित है व तो खाली प्रयोग नहीं होता है ब्राह्मण वत क्षत्रियवत प्रयोग होता है सदृश अर्थ में ब्राह्मण के सदृश क्षत्रिय के सदृश सना सना सनत सनात, सनात ये नित्य के लिए आगे उपधा उपधा भेद के लिए तिरस तिरस अंतरदान होने के लिए नीचे अर्थ के लिए पर तिरस्कार अर्थ में तिरस तिरस्कार करते तिरस अंतरा अंतराकार मध्यम है अंतरा और अंतराकार बिना भी होता है अंतरेण भी वर्जन है अव्यपद है अंतरेण ज्योग है अधिक समय के लिए प्रश्न शीघ्र के लिए कम कम है जल है मुर्द है निंदा सुख बहुत अर्थ शम का तो सुख है सहसा शीघ्र अर्थ में विचार के बिना सहसा साहसिक होते विचार के बिना कर दिया तो बिना वर्जन अर्थ में नाना अनेक अर्थ में आ बिना अर्थ भी है स्वस्ति ये सब मंगल के लिए प्रयोग करते हैं सदा है, है। पितृ को जब अभिप्रदान करते दे सदा कहेंगे पितृव्य सदा अलम है, है पर्याप्त भूषण शक्ति वारण निषेध बहुत अर्थ और सौसठ बसठ पहला है बसठ सड़सठ बौसठ अभि प्रधान करने के लिए अन्यत है, अन्य अर्थ में अस्थि सत्ता अर्थ में अस्थि क्रियापद भी खाली अस्थि से अभ्य भी है उपांस है उपांश जप करते अप्रकट उच्चारण रहस्य कांत के लिए क्षमा क्षमा के लिए समान प्रसिद्ध शांति क्षमा समान है से आकाश के लिए दोषा है दोषा है रात्रि मृषा है मिथ्या मृथा भी आगे है मुदा है व्यर्थ अर्थ है मुदा मुदा के आगे पूरा पूरा है पूर्वकाल अर्थ में के लिए पूरा मिथ है मालूम है मिथो और मिथस दोनों है सकारांत के, के उन्त है परस्पर अर्थ में प्राय है प्राय बाह बा्य अर्थ में प्राय मूस मुहूर्से मुहूर् पुनरर्थ में मुहूर् मुहर बार बार प्रवाहुक समान काल और के लिए प्रवाहिका प्रवाहिका ये पाठातरम मुहि प्रवाहिका भी इस प्रकार ऊर्द्वा में आर्य हलम बलात्कार अर्थ में कहीं अलग अलग आर्य अलग है अलम अलग ऐसा भी है। आर्य प्रतिबंध अलम प्रतिषेध आगे अभीक्षण पुनः पुनः के लिए साकम का सह उसके साथ सार्धम भी सहे सा साकम सार्धम दुन सह के लिए नम से नम के भी चतुर्थ नमस्कार के लिए हिरुक वर्जने धिक्कार धी निंदा और भत्सन तिरस्कार करने के लिए अथ अनंतर अर्थे अन्य और अर्थ भी हम शीघ्र अर्थ अल्पर्थ आम आम हा करते हैं ना हम हाँ हाँ क्या आम को हाँ हुए है। मानने के लिए कह रही प्रताम ग्लानी हर्षक्ष प्रसान समान अर्थ के लिए प्रतान विस्तार के लिए मां मांग दोनों निशद शब्द में आशंका के लिए यहाँ दिया है आकृति गण आकृत अगण्यते इसमें से जो पढ़े गए उसके समान कुछ शब्द अव्यय उनको इसमें ले लेना तेना अन्ने पर ज्ञान टीका में दिया कामम संद में प्रकामम अतिशय के किले भूपुन में सांप्रतम न्याय के लिए पर किंतु परम परंतु परं कहते किंतु साक्षात्कार प्रत्यक्ष लिए साची के लिए, लिए सत्यमित तो अर्धांगी कह रहे सत्यम हाँ आप कह तो ठीक है सत्यम किंतु अर्धांगीकार कि सत्यम प्रयोग कर करते संस्कृत में मक्षु आशु शीघ्र किले संबत्तर संवत्त वर्ष संबत है अवश्य निश्चय के लिए उषा रात्रि के लिए ओम अंगीकार के लिए ब्रह्म के लिए भूव इति पृथ्वी के लिए भूव अंतरिक्ष झटि शीघ्र झटि झगति तर झगिति तरस आयु शीघ्र के लिए सुष्टु प्रशंसा तमें दुष्टु निकिष्ट के लिए सुपूजा शोभन पुरुष सुपुरुष कहते कुत्सित ई कुपुरुष कुत्सित के लिए अंजसा त तत्व यथार्थ शीघ्र के लिए मिथ्यु दो के लिए अस्तमिति विनाश के लिए अस्तंग स्थाने युक्त स्थाने हृषि केस तब प्रकृतिया गीता में आया युक्ते स्थाने क्या भी होती होते सप्तम नहीं अभ्यय में स्थाने ईसा बनेगा गीता में स्थान हृषि केस वरम क्या तुत्कर्ष शुद्धि शुक्ल पक्ष में बद्री कृष्ण पक्ष में प्रसिद्ध है आगे ये सब क्या है आगे ये स्वराधि हो ये चादी चादी की अव्यय संज्ञा कैसे होगी किस उत्तर से हैं चाद सत्य से पहले निपात संज्ञा करना फिर स्वराधि निपात अव्य च वाह है चादी में आए च समुचय के लिए अनुच इतर इतर युग समाह चार अर्थ होता है च वाह है विकल्प उपमा के लिए इब अर्थ में समुचय हसीद अह पूजाथ में लिए अनश्चित परामर्श के लिए नूनम नून निश्चय तर्क के लिए शाश्वत पुनः पुनः नित्य लिए, लिए, लिए युगपत सहयुगपहिला एक काल एक भूयस भूयस्काथ पुनः अधिक के लिए कु प्रश्न और प्रश्न प्रशंसा कले कववि कवविथ भू अधिक अर्थ में प्रशंसा के नएथ शाम प्रतिशत विचार के लिए चेत यदि के लिए कि चेद कच्चि कच्चिन्ष्ट कच इष्ट प्रश्न में गीता में आता माता कच्चि ये अनवक्लिप्ति अनचित अमरसेगर निंदा आश्चर्य में नत्यारंभे न आरंभ किले प्रतिकूल आरंभ हंत विष में विषाद के लिए अनुकंपा में वाक्यारंभ में कि न किम इस चार्य वर्जन के लिए मांग और नय शराधी में फैला गया निषेधाथ में यवत तावत ये दोनों साकल्य अवधि के लिए सीमा के लिए महान परिमाण निश्चय के लिए सब त्वय विशेष और वितर्क के लिए त्वी आया तो ये क्या के आगे द्वयि न्वयि रई द्वय वितर के में न्वय है पाठांतर में कहीं वितर के लिए रई दान आदान अनादर के लिए रई आगे सौसठ बौसठ स्वराधि माया हबि प्रदान करने के लिए स्वाहा देवता के दान के लिए अग्न अग्न स्वाहा इत्यादि स्वाहा कहते स्वधा पितर को देंगे तो स्वाहा नहीं कहते स्वदा कहते तुम इति तुम कारे तुम कहते गुरुम तुमकृत्य हुकृत्य विप्रम निर् निर्जित्यदत स्मशान में जाए तो वृक्ष गृद कंकादि सेवित गुरु को यदि तुम कहते हु कहते तो श्मशान में विप्र ब्राह्मण को वाद करके परास्त कर दिया तो श्मशान में वृक्ष बन जाएगा जिसमें गिद्ध आदि किस कुछ पर। पर गिर्द बैठते हैं ना कंका क्या कहते गिद कहते यही पड़े में बैठेंगे श्मशान में वृक्ष बन जाते हैं इसे गुरु को तुम नहीं कहते हु नहीं कहते तम हूम ऐसे शब्द नहीं कहते जी हाँ हूँ ऐसे नहीं कहते तथा ही निदर्शन के लिए दृष्टान्त के लिए खलु इतने निषेध वाक्यलंकार निश्चय के लिए और किल है किल प्रसिद्ध है वार्तायाम अलीके के लिए अथो अथ दोनों मंगल अनंतर आरम्भ प्रश्न कार्सी सम्पूर्ण अधिकार प्रतिज्ञा समुचित अर्थ में अर्थशद सुष्टु पहला या प्रशंसा में स्म इति अतीत के लिए पाद उण के लिए भी स्म कह देते हैं आध उपक्रम हिंसा कुत्सन निंदा आगे आध के आगे उपसर्ग का विभूति स्वर प्रतिपकाश बोलो ये क्या है मालूम है कस्ट दिया है भारती है ये गणसूत्र है चादिगण के अंतर्गत एक सूत्र है इसका नाम गणसूत्र गणपाठ के अंतर्गत सूत्र है तो उसको कहते गणसूत्र चादिगण में सूत्र क्या है उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च चादिगण में मान जाएंगे उपसर्ग प्रतिरूपक विभक्ति प्रतिरूपक स्वर प्रतिरूपक उपसर्ग जैसे ऐसे लगेगा उपसर्ग नहीं है विभक्ति जैसे लगेगा विभक्ति नहीं है सर जैसे लगेगा नहीं है वो भी चादी के आते हैं उनकी निपात संज्ञा और अव्यय संज्ञा हो जाएगी अवदत्त में अवशब्द है उपसर्ग समान आकर है उपसर्ग नहीं है इसलिए उसके अव्यय हो जाया, उपसर्ग का समान आकार होने से अब अव्यय हो गया अब विदत्त में अवदत्त है विदत्त में बी है उपसर्ग नहीं होने से अच अच्छा उपसर्ग अतय तो सूत्र है दत्त में अच अजंत उपसर्ग से पर तो होता है दत्त केवल अभत्तम हो जाएगा अव यदि उपसर्ग होगा द धतु से द धतु से त तो करेंगे अवत्तम दत्तम ऐसा बनेगा किंतु अवदत्तम बनाए इसलिए क्योंकि उपसर्ग नहीं है देखो श्लोक ध्यान चाहिए अवदत्तम विदत्तम च चा प्रदत्त चादिकर्मणि सुदत्तम अनुदत्तम च निदत्तम ये चेष्टे ये अवदत्तम विदत्तम प्रदत्तम आदिकर्म के लिए सुदत्तम अनुदत्तम निदत्तम ये सब प्रयोग होता है ये दत्त हुआ अदि उपसर्ग हो जाएगा अवत्तम वित्तम प्रत्तम ऐसा बन जाएगा अहम हुए ये है अहम यु अहंकारार्थ में अहम ये विभूति प्रतिरूपक अहंकार में अहम यु अहंकारी अहंकारी अहंकारी अहंकार करने वाला अस्ति क्षिरा ये एक पद है ये अव्ययपद है ये विभक्ति प्रतिपक अस्थि शब्द यहाँ तिंगंध जैसे लगता है अहम सद सुगंध जैसे लगता है अहम यु यस अस्थि क्षीर है यु क्षीर यीर अस्थि क्षीरा शब्द है अस्थि है ये क्षीर जिसका है अस्थि क्षीरा स्व अव्यय ये स्वर प्रतिवय रूपक है अ आ इ उ सब स्वर वर्णनी सर के प्रतिरूपक है ये अर्थ उनका अलग रहे पशु है पशु का अर्थ क्या है यहाँ पशु का अर्थ जानवर नहीं है पशु का अर्थ सम्यक इसलिए यह पशु शब्द अव्यय है स्वादि के लोप हो जाएगा सुकम शीघ्र के लिए यथा कथा चनादर के लिए पाठ प्यात अंग हय हे भो अये ये सब संबोधन में पाठ प्रभुता सप्त संबोधन में अये तक इति हिंसा प्रतिलम्य पाद प्रणय में द्य है विश्व हे नाना के लिए एक पदे अकस्मात अर्थ में यूत हे निंदा के लिए इति आतोपि इत इस कारण से भी इसके लिए चादीर पर आकृतिगण ये भी आकृतिगण है आकृति गण अनुसार ईश्वर अन्न भी ग्रहण यत्तदिति हेतु ये में माले लेना आहुस्वी विकल्प के लिए सीमा सर्व सर्वतभावे पूरा के लिए सुखम अतिशय के लिए अनुकम वितर्क के लिए संपत अंतक में आभिमुख्य में अरुपादपूरण के लिए भी दिष्टया आनंद में चटु चाटू ये दोनों प्रिय वाक्य के लिए होम बर्तन के लिए हम ऐसे कर इसका धिकार करें इति सादृश्य में अद्यम ये सब प्रयोग होता है और देखो ये सब तहसीलादेह प्राग पाशप ये कुछ पंचम ध्या तृतीय पाद सप्तम से लेकर सैंतालीस तक तसील से पंचमी हस्ताशील से लेकर के यहाँ पे पाशप सूत्र है वहाँ तक तो जितने प्रत्यय वो सभी चादी गण में आएंगे उनके अव्य उनकी अव्य संख्या हो जाएगी सस प्र संस् प्रभुतव प्राग समा ये प्रत्यय सस प्रत्यय होता है सस कारका धन्यतर क्या सोते है? चस्कार का धन्यतर श्याम बहु अल्प सही से प्रयोग होता है ये सब तद्धित प्रत्यय वो भी सब अव्य संज्ञ हो जाएंगे अम एक अम छंदसी और आम आम बेके ये सब जितने हैं अव्य हो जाएंगे कृत्वर्थ कृत्वर्थ में कृत्सुता में, में होने वाले प्रत्यय सूच प्रत्यय भी होता है तसी वती और वती प्रत्यय ना नाम ना नान ना होना स अपि एक तव्य एक्त क किसमें क्या तो है एक एत त एतदंतम अपि अषो अव्यय समझना क्रेन मेजंता कृत प्रत्यय है तृतीय ध्यान मेजंत मकान एजन होताजत कृत प्रत्यय मकरजंत तो तदंत की अभ्यय संज्ञा स्मृत धातु से नमूल प्रत्यय हो जाएगा अभिक्षीण नमूल अचूर्ण से वृद्धि हो जाएगा स्मारम स्मारम प्रयोग होगा ये मकारांत हो गया जान से अव्य संज्ञा है जीव से पिबध्य ये तुमर्थ से सेना से वैदिक प्रयोग में जीवधातु से अस्य प्रत्यय होगा पादातु से कस्य हो जाएगा ये अब एक कारात में जंत हो गया एजंत कृत होने से उनकी अव्यय संज्ञा है षुण कसुन क्वा प्रत्यय तोषण प्रत्यय और कसन प्रत्यय ये अंत की अव्यय संज्ञा एक तम अव्यय क्वा प्रत्यय कृवा कर्के सर्तृको पूर्व कालेवा प्रत्यय होता है तोषण प्रत्यय ईश्वरे तोषण कसुन तोषण उदे तो कसन होता है विसृप अलग होता है इस अव्यय है अव्यय भाव आगे समास करेंगे तो एक समास है अव्यय भाव अव्य भाव समास होने के बाद उस पूरा को अव्यय संज्ञा हो जाती है हरि अव्यय संज्ञा है अव्यय संज्ञा होने के प्रयोजन क्या है ये अव्य दुप अव्य आप और सुप सब का लुक हो जाएगा स्त्रीलिंग हो तो अजाद्य स्टाप करो तो भी अवैध आप पर लुक हो जाएगा सो औ जस टा गे गि सब आए गए किन्द सबके लुक हो जाएगा किस से? अब्यादा आप त्रशि अवैध आपसुप किसी विभक्ति में एक ही प्रकार रहेगा लूक हो जाने पर एक रहेगा त्र शालाम तत्रे ये अव्यन प्रत्याय तत् सदृश त्रिशु लिंग सर्वासुच विभक्तिषु वचनेश सर्वेशु ये तेतव्य तिर्लिंग में समान है पशु हे सुकम हे हे भो जितने हैं पुिंग स्त्री नपुष में एक प्रकार है और सर्वासु ज विभूति प्रथम विभूति तो हो सप्तमी हो षष्ठियों क्योंकि सब विभूति आकर लुक हो जाएगा जैसे कैसे रहेगा और सर्वेशु वचनसु एक वचन है द्विवचन बहुवचन सब विभूति लुक हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा न ये तदव्य विकार को प्राप्त नहीं करता है, है। भागुरी अव्यये वस्टिभागुरील्लोपम्यूपर्गो आपम चलंता यथावाचा निशा दिशा एक भागुरी ऋषि भागुरी आचार्य व्याकरण तो कहते वृष्टि का इच्छा करते वस काम तो अल्लोपम ओकार का लोप कहते हैं अवाप्य रूपसर्ग अब और अपी में जो अ है उपसर्ग में अ है उसका लोप होगा अब में तो दो आ है अबे में कितना है अने से प्रथम है में ए तो अब का भी प्रथम अ को लेना अपी के साह चर से प्रथम अ लेना अब अब के पहला अ अपी का आ भी लोप हो, हो जाता है और क्या कहते हैं हलंत में भी आप हो जाता है अजाद्यतष्टाव तो अजंत तो से होता है किंतु तो हल में भी आज, आप होता है आप चाप डाप कैसे होता है यथावाचा निशादिशा वाच शब्द चक्रांत है वाचा भी प्रयोग होता है वाच का तृतीयांत वाचा बनेगा वाचा शब्द प्रथमांत भी है वाचा निशा भी इस प्रकार निश है निशा भी है शब्द है टाप है तो दिशा भी हो जाएगा ये भी बागुरी मत से जैसे अवगाह अवगाह में अव उपसर्ग है और लोप हो गया तो बगाह बन जाएगा भागुरी मत में अलोप नहीं गया तो क्या रहेगा अबगाह अपिधानम धा धात से ड्यूटे अप्यप रहेगा तो अपिधानम अरे भागुरी कहेंगे अकार क्या लोप हो जाता है तो क्या बनेगा पिधान भी बन जाएगा ऐसे प्रयोग होता है और हलंत में दिशा निशा वाचा जैसे ऐसे कहें हलंत का भी प्रयोग होता है इत ये अव्यय तो हो गया इसको पूर्वाध है कहते हैं सुबं तो हो गया थिंगन तो अभी चलेगा ओम नेता वसाने नटन